महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व सप्तनविकमोध्याय जापक में दोष आने के कारण उसे नरक की प्राप्ति युधिष्ठिर्वाच गुत्तम प्राप्ति कथिता जापके स्वह एक गतिषा उत परामपि। युधिष्ठिर ने पूछा पितामह आपने यहाँ जापकों के लिए गति गतियों में उत्तम गति की प्राप्ति बताई है क्या उनके लिए एकमात्र यही गति है या वे किसी दूसरी गति को भी प्राप्त होते हैं तो राजन जापका नाम गतिम विभो येन्द्र एक विष्णुजी ने कहा राजन तुम सावधान होकर जापकों की गति का वर्णन सुनो प्रभो पुरुष प्रवर अब मैं यह बता रहा हूँ कि वे किस तरह नाना प्रकार के नरकों में पड़ते हैं इस प्रकरण में पुनर्जन्म को ही नरक के नाम से कहा गया है यह बात छठे और सातवें श्लोक के वर्णन से स्पष्ट हो तो जाती है यथोक्त पूर्व पूर्व जो नानुष्ठ ते जापक सृयती जो जापक जैसा पहले बताया गया है उसी तरह नियमों का ठीक ठीक पालन नहीं करता एक देश का ही अनुष्ठान करता है अर्थात किसी एक ही नियम का पालन करता है वह नरक में पड़ता है अवमान न कुरु त्रियति नो जापको जाते नियम न त्रिस जो अवहेलना पूर्वक जप करता है उसके प्रति प्रेम या प्रसन्नता नहीं प्रकट करता है ऐसा जापक भी निसंदेह नरक में ही पड़ता है अहंकार परावमानी पुरुषो भविता जब के कारण अपने में बड़प्पन का अभिमान करने वाले सभी जापक नरकगामी होते हैं दूसरों का अपमान करने वाला जापक भी नरक में ही पड़ता है अभिद्या पूर्वक जप्यम कुरुते योहित यभिद्या सकुरते तम वै निर मृक्षती जो मोहित हो फल की इच्छा रखकर जप करता है वह जिस फल का चिंतन करता है उसी के उपयुक्त नरक में पड़ता है अथैश्वर्य प्रवृत्ते सौ जापकते तरह तस्मात्र मुच्यते यदि जप करने वाले साधक को अणिमा आदि ऐश्वर्य प्राप्त हो और वह उनमें अनुरक्त हो जाए तो वह ही उसके लिए नरक है वह उससे छुटकारा नहीं पाता है रागेण जापको जप्यम कुरुते त्र मोहिता यग पतति तत्र त्रोपद्य जो जापक मोह के वशीभूत हो विषय आसक्तिपूर्वक जप करता है वह जिस पल में उसकी आसक्ति होती है उसी के अनुरूप शरीर को प्राप्त होता है इस प्रकार उसका पतन हो जाता है दुर्बुद्धि कृत चले मनस तेषति चला बे व गतिम जाति बुद्धि भोगों में आसक्ति के कारण दूषित है तथा जो विवेकशील नहीं है वह जापक यदि मन के चंचल रहते हुए ही जप करता है तो विनाशील गति को प्राप्त होता है अथवा नरक में गिरता है अर्थात विनाशशील या स्वर्गा विचलित स्वभाव वाले लोगों को प्राप्त होता है या त्रियक योनियों में जाता है अकृत प्रज्ञको बालो मोहम गतिपक सा मोहा निर्यम जाति तत्वा शोचती जो विवेक शून्य मूढ़ जापक मोहग्रस्त हो जाता है वह उस मोह के कारण नरक में गिरता है और उसमें गिरकर निरंतर शोक मग्न रहता है दृढ़ग्राही करो मे तेजाप्यम जपथ जापक न संपूर्ण न संयुक्त निर्यमतो नुग्छति मैं निश्चय ही जप का अनुष्ठान पूरा करूंगा ऐसा दृढ़ आग्रह रखकर जो जापक जब में प्रवृत्त होता है परंतु न तो उसमें अच्छी तरह संलग्न होता है और न उसे पूरा ही कर पाता है वह नरक में गिरता है युधिष्ठिर अन पर अव्यक्तम ब्रह्मणे स्थितम तद्भूतो जाप कह कस्मास विषेष युधिष्ठिर ने पूछा जो कभी नृत्त न होने वाला सनातन अव्यक्त ब्रह्म है उस गायत्री के जप में स्थित रहने वाला एवं उससे भावित हुआ जापंग किस कारण से यहाँ शरीर में प्रवेश करता है अर्थात पुनर्जन्म ग्रहण करता है भीष्म प्रज्ञा निर्या बहव समुदा प्रशस्त जापकत्व चोषाचते तदात्मका विष्णुजी ने कहा राजन काम आदि से बुद्धि दूषित होने के कारण ही उसके लिए बहुत से नरकों की प्राप्ति अर्थात नाना योनियों में जन्म ग्रहण करने की बात कही गई है जापक होना तो बहुत उत्तम है वे उपरयुक्त राग आदि दोष तो उसमें दूषित बुद्धि के कारण ही आते हैं ये श्री महाभारते शांति पर्व मोक्षधर्म पर्व ज्यापकोपाख्या सप्तनव्यधिक शतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में ज्यापक का उपाख्यान विषय एक सौ अध्याय पूरा हुआ